हाय दक्षिणाए नम ओ शांति शांति शांति अथर्वेद प्रश्नोपनिषद इसमें द्वितीय प्रश्न का विचार चल रहा था द्वितीय प्रश्न भार्गव वैदर्भी प्रश्न के ये प्रजा का धारण प्रजा अर्थात शरीर शरीर का धारण कौन करते हैं ये शरीर का प्रकाशन किसके द्वारा होता है और इनमें से श्रेष्ठ कौन है ये सब विचार आरंभ होकर के निर्णय हो गया कि प्राण है इसमें श्रेष्ठ है ऐसे निर्धारण होने के बाद अभी सब इंद्रिय प्राण का स्तुति कर रहे हैं षष्ठ मंत्र हम लोग देखे थे आगे सप्तम मंत्र के लिए भाष्य में किंच और भी अर्थात प्राण की स्तुति की जा रही है इंद्रियों के द्वारा प्रजापतिश्चर गर्भे तवे प्रतिजाशे तुभ्यं प्राण प्रजास्त्री मलिंग हरती ये प्राणी प्रतिष्ठसी तव प्रजापतिगर्भे चरसी प्रतिजाशे हे प्राण हे प्राण इम इम यह हरती प्राणेहि प्रतितिष्ठसि प्राणी प्रतिष्ठसी तमे तो हैं आप ही प्रजापति वही जो विराट है आप ही गर्भे चरसी गर्भ में अर्थात गर्भ में आप ही अर्थात ये गर्भ बन करके आप ही आते हैं और फिर बाद में प्रतिजय से उत्पन्न हो जाते हैं प्रतिजाय से अर्थात गर्भ में जब आते हैं माता पिता के अनुरूप बन करके फिर आ गए प्रतिजय से उसी प्रकार मनुष्य से मनुष्य और पशु से पशु इस प्रकार हो जाते हैं हे हे प्राण संबोधन है, है प्राण इम प्रजा तू ये सभी प्रजा आपके लिए ही तुभ्यम बलिम हरंती बलि अर्थात विषय उपहार आपके लिए ही सारे प्रजा आपके लिए ही विषय उपहार देते हैं तो क्यों कहते हैं कि यह प्राणिस प्रतिष्ठसी आप सब इंद्रियों के साथ ही आप ही रहते हैं इसलिए इंद्रिय जब विषय ग्रहण करते हैं ये सब आपको ही समर्पित होता है प्रजा जो विषय ग्रहण करते हैं यह अंतिम में आपको ही प्राप्त होता है क्योंकि सभी इंद्रियों के साथ आप ही रहते हैं भाष्य में यह प्रजा सप्तम यह प्रजापतिर सवम एव गर्भे चरसी पितुर मातुश जो प्रजापति अपि ही प्रजापति होता हुआ भी सत्वम एव गर्भे चरसी वही आप गर्भ में अर्थात गर्भ बन करके आते हैं पितु मातुश्च अर्थात शरीर में भी गर्भ हो मातृश भी गर्भ गर्व शरीर में गर्भ अर्थात जो जीव है वो पहले अन्न को आश्रय करके पिता का शरीर में आता है फिर पिता का रेत में वास करता है आगे फिर रेत के माध्यम से गर्भ में जाता है तो जब तो तक यह जीव पिता का शरीर में रहता है कहा जाता है पिता का गर्भ हुआ आगे फिर मातृगर्भ में जाता है टीका में इति यह विराट किंचपतिर्िराट सोपिवे अन्वय जो प्रजापति है विराट वो भी आभी है पितर्गर्भे रेतूपेण मतुर्गर्भे पुत्रेण यशी पश्चातरव प्रतिप सन सदृश सन यजास सजाशस अन्वय पिता का गर्भ में रेत रूपेण वही विद्यमान रहता है जीव अन्न के द्वारा प्रवेश किया फिर आ गए हैं रेत के साथ एक होकर के रहेगा रेत को आश्रय करके रहेगा आगे फिर रेत सेचन होने से मातृगर्भ में जाएगा पुत्र रूपेण यह चरसी तो वही आप फिर मातृगर्भ में पुत्र बन करके आप रहते हो पश्चात आगे जब समय हो जाता है तयोर तो एव तयोर तो अर्थात तो मातृ माता पित्रो हो प्रतिपन उन्हीं के प्रतिरूप, प्रतिरूप अनुरूप हो करके सदृश सन यह प्रजायते माता पिता का अनुरूप अर्थात अनुरूप यहाँ मनुष्य से मनुष्य पशु से पशु पसुछ। प्रजासे आप ही सव तो प्रजासे वही आप ही प्रजा से प्रतिजाय से प्रकारते हैं प्रति जो मंत्र में दिया प्रतिजाय से तो आप ही अनुरूप होकर के जन्म होते हैं प्रतिशब्दार्थम उक्तः मंत्र में जो है प्रथम पूर्वार्ध में अंतिम शब्द प्रतिजाय से उसमें जो प्रति शब्द है प्रति शब्दार्थ उक्तः प्रति प्रतिशब्दार्थम वो अनुस्वार नहीं रहेगा प्रतिशब्दार्थ उक्त प्रतिरूप सनिधि ये प्रति शब्द का अर्थ कहा गया प्रतिरूप सन भाष्य में प्रथम पंक्ति में दिया प्रतिरूप सन प्रतिजाय तो जो मंत्र में है प्रतिजाया से इसका अर्थ हो गया प्रतिरूप सन प्रतिजाय से आगे भाष्य में प्रतिजाय से प्रजापतित्व अच्छा ठीक है मैं प्रथम न प्राण से पुत्रूप उक्तम मंत्र में कहा गया गर्भे चरसि चरसी तुत्रूपेण अभी गर्भ में आते हैं इसलिए प्राणपुत्र हे पुत्र उक्तम मंत्र में कहा गया न तु तो पितृमातृप पितृमातृप तो नहीं कहा गया अच्छा पितृमातृप यहां समाज कैसे कहेंगे यहां तो मातृ शब्द रखा वो तो विकल्प में करेगा तो किन्तु यहाँ पूर्व को आनंद होना चाहिए था तो यहाँ नहीं किया और मातृ शब्द को भी उत्तर निपात कर दिए ये पूर्व निपात होना चाहिए अभ्यर्तमच जो अधिक पूज्य होता है वो पूर्व में निपात हो जाएगा माता और पिता के बीच में माता अधिक पूज्य होते हैं इसलिए पूर्व निपात होना चाहिए था तो माता पितृ रूपत्व इस प्रकार की यहाँ होना चाहिए था व्याकरण के अनुसार किंतु क्रम बताने के लिए पितृमातृ रूपत्व टीकाकार कहे हैं क्यों तो प्रथम जीव आएगा पिता का शरीर में बाद में माता का शरीर में आएगा इसलिए पितृमातृरूपत्व ऐसे कह दिया गया क्योंकि मंत्र में तो पुत्र रूप ही प्रजाप, प्रजापति पुत्र प्रजापतिपुत्रूपेण गर्भ में विद्यमान किंतु पिता माता भी प्रजापति रूप है वो कैसे हो गया तत्क अतः प्रजापतिवाद उत्तर देते हैं भाष्य में प्रजापतिद प्रजा प्रागे सिद्धम तव मतृपितृत्व तो प्रजापति होने से ही तो सबको कु, सबको तो आप ही है तो इसलिए प्राग एवं सिद्धम अभी पिता पुत्र गर्भ बनने से पहले भी माता पिता रूपेण वही सिद्ध है प्रजापति ही सिद्ध है मातृपितृत्वम यह भी आनंद नहीं के आनंद ऋतु द्वन्द्वे तो द्वंद्व से आनंद हो जाना चाहिए था आगे हैं, टीका में तवात्म तब तो माता पिता भी प्रजापति है क्यों है कहते हैं कि तस्य है तजापते तो प्रजापति सर्वात्म है इसलिए माता पिता भी वही है निष्कृष्टा आह अभी वाक्य का निष्कृष्ट भाष्य में कहते हैं सर्वेह देह कृतिश्छद्म एक, एक प्राण सर्वात्मा अस्त सर्व देह ही सर्व रूपेण देहेशति देपेण रूपेण छदमूपेण एकण प्रजापति सर्वात्मा असी सभी देह में देही बनकर के देहा छदम एकण वह आपी तोभ्य मंत्र में हे तोभ्यँ प्राण प्रजा प्रजास्तु इलिंग हरती तोभ्यम तुभ्यम तदर्थ तो या इमा मनुष्याद्या प्रजा जो ये मनुष्यादि प्रजा तू मंत्र में दिया प्रजा तू इमा हे प्राण संबोधन करते हैं चक्षुरादिवरे बलिंग हरती चक्षुरादि द्वार के द्वारा मतलब माध्यम से बलिं बलिं अर्था उपहार हरती हरती अर्था आपको ला करके प्रदान करते हैं बलिम दो नंबर टिप्पणी दे दिया रूपादि विषय रूपां पूजाम अर्पयंती इत्य रूपादि विषय तो रूपादि विषय ये तो हो गया और आगे रूपां इसमें समास कैसे लेंगे टिप्पणी में रूपादि विषय रूपां फिर दिया रूप आदि तो बहुत ही हो जाएगा आगे अन्य पदार्थ किसको ले लेंगे पूजा रूपादि विषय इसका पूजा का फिर आगे रूपों को कहा रखेंगे आगे और एक रूपो दिया। रूपो रूपो, रूप दिया रूपों का अर्थ स्वरूप लक्षण रूपादि विषय में बहुबरी नहीं हो पाएगा क्योंकि आगे रूपों के साथ बहुबरी होगा इसलिए रूपादि विषय में क्या समस्या करेंगे कर्मधारे तो रूपादी विषय रूपादि विषय आगे रूपादीष कसा पूजाया तो रूपादि विषय रूप पूजाम अर्पयन्ति भाष्य में चक्षुर द्वारे चक्षुरादि द्वारेर बलिंग हरंति बलि हो गया पूजा पूजा अर्थात उपहार तो क्या उपहार लाते हैं रूपादि विषय इंद्रिय सब क्या लाएंगे रूपादि विषय ही लाएंगे यही बलि और ये सब बलि अर्पण होता है आखिरी प्राण को तो क्यों प्राण को हो गया ये तो इंद्रिय सब ग्रहण किए प्राण के लिए बलि क्यों हुआ उसके लिए कहते हैं भाष्य में यस् प्राणिश्चुरादि सह प्रतितिष्ठसि सर्वशरीरेषु प्रतिषसीशरी अतस्तुभ्यंग हरती युक्त यस् प्रतितिष्ठसि प्रतिष्ठसी यस्व मंत्र में हे प्रतितिष्ठसि और भाष्य में कहते हैं यस्व प्रतितिष्ठसि प्रतिम का अर्थ यहाँ स्तुति हो रही है प्राणों को तो जो आप प्राण फिर आगे प्राणिश प्रतितिष्ठति ये प्राण से इंद्रिय को लेंगे क्योंकि प्राण शब्द मुख्य प्राणी में व्यवहार होता है और गौण प्राण अगौण प्राण अर्थात इंद्रिय इंद्रियों को भी प्राण शब्द से कहा जाता है यश तोम प्राणिस प्राणिश जो मंत्र में प्राणी ही है उसका अर्थ हो गया चक्षुरादि भी इंद्रिय ही सह प्रतिष्ठसी सभी इंद्रियों के साथ आप ही रहते हैं अर्थात तो इंद्रियों को कार्य करने का सामर्थ्य तो आप ही देते हैं सर्व शरीरेशु सर्वेशु शरीरेशु अतः तुभ्यं बलिंग हरंति इति तो इसलिए सारे बलि ये उपहार ये आपके लिए ही आता है युक्तम क्योंकि इंद्रियों को विषय ग्रहण करने का सामर्थ्य जो दे रहा है वही प्रधान है वही मुख्य है सामर्थ्य देने वाला ही प्रधान होता है इसलिए ये सब जो बलि उपहार भोग वो उसी को उसी को ही दिया जाता है ये बात कहना युक्तम है युक्तम क्यों कहते हैं भाष्यकार क्योंकि यह सब विषय ग्रहण करते हैं इंद्रिय इंद्रिय अगर विषय ग्रहण करते हैं तो उनके साथ प्राण रहा इंद्रियों को सामर्थ्य दिया ये सब उपहार ये प्राण के लिए क्यों हो जाएगा तो भाष्यकार कहते हैं ये बात कहना ठीक है कि ये सब उपहार प्राणों के लिए ही है वहाँ देखिए तीन नंबर टिप्पणी बड़े महाराज जी कहते हैं दृष्टम ही लोके बहु नाम उपकरतु हो पूज्य जो बहुतों का उपकार करेगा वो पूज्य हो जाएगा यथा मंडलेश्वराणाम तो यहाँ भी बड़े महाराज मंडलेश्वराणाम लिखे हैं यहाँ वास्तविक क्योंकि यहाँ मंडलेश्वर शब्द नहीं बनता बड़े महाराज जी अन्यत्र कहीं लिखे हैं मंडली होना चाहिए क्योंकि यहाँ मंडलों का कोई भूमि का ईश्वर तो वो नहीं है जो मंडलेश्वर कहते हैं वो वास्तविक मंडली का ईश्वर अर्थात तो उनका जो शिष्य वर्ग रहते हैं उनको साथ लेकर के वो चलते रहते हैं इसलिए मंडल मंडली का ईश्वर तब यहाँ तो, तो मंडलेश्वर होने से मंडल्या ईश्वर ऐसे हो जाएगा समास तो मंडल से ईश्वर होगा मंडल अर्थात भूमि तो भूमि का ईश्वर वो नहीं है तो किंतु यहाँ लिखे हैं अर्थात तो जो जितना अर्थात तो अधिक का उपकार करेगा वो तो उतना अधिक पूज्य होगा अधिक का उपकार तो अभी कर पाएगा जब निस्वार्थ हो जाएगा स्वार्थ रहने सता तो अपना उपकार में जीवन जाएगा तो जितना जितना निस्वार्थ होगा ये परमात्मा का नियम है जितना निस्वार्थ होगा उतना ऊपर जैसे पिरामिड कहते हैं उतना ऊपर अर्थात उतना जो निस्वार्थ दूसरों को दिखेगा किसमें तो यहाँ तो कर्मधारय नहीं है ना ष्टी है कुंबत कर्मधारा देशी और जाति ये या तो कर्मधारय हो नहीं तो देशीय और जातीय प्रत्येपर में हो यहाँ ष्ठी है इसका नहीं होगा और ये जो मंडली है वो कोई स्त्री शब्द नहीं है मंडल मतलब अश अस्थि इस अर्थ में अर्थात मंडल अर्थात जो शिष्य गोष्ठी होते हैं तो अश्य अस्थि मंडली अच्छा ना वो शब्द थोड़ा देखना होगा मंडली शब्द का निष्पत्ति थोड़ा देखना होगा अच्छा इन्हीं प्रत्यय नहीं होगा तो थोड़ा देख के इसको बताएंगे अच्छा आगे युक्तम कह दिया गया अर्थात तो सारे बोली ये प्राणों को ही अर्पित होता है उसके लिए आगे टीका में कहते हैं कि अत्रापि निष्कृष्टार्थम आह तो चक्षुरादि चक्षुरादि इंद्रियों के साथ वो रहने से सारे उपहार इसी को ही प्राप्त होता है इसमें भी आगे निष्कृष्ट अर्थ कहते हैं भाष्य में भोक्ता ही यस्व तव एव अन्य सर्व भोज्य त तो सभी पदार्थ प्राण के लिए ही उपहरित तो होते हैं प्राण को अर्पित तो होते हैं क्यों कहते हैं भोक्ता ही यतस्तम आप ही भोक्ता इसलिए तवै अन्यम भोज्यम तव एव अन्य सर्व भोज्यम यत ओव भोक्ता ही अर्थात यस्मा क्योंकि आप ही भोक्ता इसलिए सब बाकी भोज्यम हो गए तवै अन्यम इसके लिए टीका में कहते हैं अतस अत इति अतः शब्दाध्याहारेण योज्यम जो भाष्य में दिया तबैव अ तब शब्द से पूर्व अतः शब्द का अध्याहार करना है तो अतस्तवै इस प्रकार के अतः शब्द अध्याहारेण वाक्यम योज्यम तो भाष्य का वाक्य हो जाएगा भोक्ता ही यतस्तम क्योंकि आप ही भोक्ता हो अतः इसलिए तब एव अन्य सर्व भोज्यम आप भोक्ता है तो बाकी सब भोज्य हो जाएगा तो भोज्यम यहाँ भोज्यम भोग्यम नहीं हो गया क्यों नहीं हो गया भक्ष्य ये सब भक्ष्य पदार्थ है इसलिए और भोग्यम हो जाएगा तो क्या अर्थ होगा उसका पालनीय भोग्यम होगा तो पालनीय जहाँ भोग्य शब्द व्यवहार होगा उसका अर्थ हो जाएगा पालन के योग्य है और भोज्यम अर्थात उपभोग करने का योग्य किंच और भी आगे प्राण का स्तुति करते हैं देवाना बन्नीतम पितृणाम प्रथमा सुधा ऋषि चरित सत्य मथर्वांगी रसा मसी असी है प्राण संबोधन अर्थात यहाँ नहीं है अध्याय करना है और पितृणाम प्रथमा सुधा ऋषिण चरित सत्यम अथर्वांगी अथर्वांगिशाना अथर्वांगीरसा असी तम तव प्राण सर्वत्र ये अन्वय हो जाएगा अध्यारित तो होकर के असी असी कह देने से असी का कर्ता कौन होगा तुम इसलिए तुम अध्यार अर्थात आर्थिक अर्थ प्राप्त हो आक्षेप हो गया असी तुम अशी देवानाम बन्नीतम देवताओं के बीच में अब्ही तम बन्ही का कार्य क्या होता है कहते हैं बन्ही पोस्टपेन हम किसी को भी हवि प्रदान करेंगे तो ये इधम अग्नय कहेंगे फिर उसको मतलब अग्नय नहीं कहेंगे इधम इंद्राय एकदम इंद्राय न ममम कह करके हम द्रव्य त्याग कर दिए ये द्रव्य त्याग को क्या कहा जाएगा याग तो हम द्रव्य त्याग कर दिए हो गया यागा अभी हम जो द्रव्य त्याग कर दिए इंद्रा य मह करके ये द्रव्य इंद्र के पास पहुंचना चाहिए तो इसको पहुंचने के लिए हम ले कर के उसका हवन करेंगे हवन अलग है याग अलग है हवन करेंगे कहेंगे इंदिरा यहा ये इंद्र के पास जाना चाहिए डाले उसको हवन कहाँ किए अग्नि में तो अभी उसको लेकर के इंद्र के पास पहुँचाएगा कौन अग्नि पहुँचाएगा तब तो किसी कहते हैं कि अग्नि का मुख्य कार्य हो गया ये हव्यवाहक ले करके पहुँचाएगा तत्त्व देवताओं के पास और अभी कहते हैं कि देवानाम देवताओं का बीच में जितने ये हव्यवाहक होते हैं आप उसमें बंधी तम अर्थात श्रेष्ठ हव्यवाहक है ले करके पहुँचाने में आप श्रेष्ठ है क्यों कहते हैं बन्ही को सामर्थ्य कौन देता है और प्राण ही देता है प्राण अर्थात समष्टि हिरण्य गर्भ प्रजापति इसलिए आप ही वन्नीतम अर्थात तो बन्ही का सामर्थ्य देने वाला भी आप ही है और पितृणाम प्रथमा सोधा तो पितरों के लिए सोधा ये कहा जाता है और जब देवताओं के लिए कहते हैं स्वाहा कहते हैं तो पितृणाम ये जो पितरों को दिया जाता है तो प्रथमा सोधा वो भी लेकर के पहुंचाते हैं वो भी आप ही करते हैं उसका भी प्रापक ले करके पहुँचाने वाले आप ही हैं देवताओं के पास पहुंचाने वाले भी आप ही हैं, पितरों के पास पहुंचाने वाले भी आप ही हैं और ऋषिणाम चरितम सत्यम ऋषिणाम ऋषि अर्थात ऋष गतो गति अर्थात चलने वाले विषय के पास जाने वाले ऋषिणाम अर्थात इंद्रियाणाम चक्षुरादीनाम चरितम चरितम अर्थात चेष्टा इंद्रियों का जो चेष्टा होता है वो भी अभी तथ सत्यम सत्यम अर्थात भाषा में कहेंगे अभितथम अभितथ अर्थात इंद्रियों का जो चेष्टा होती है वह सब किस लिए होता है कहते हैं देह धारण के लिए तो ये सत्यम सत्यम अर्थात देह धारण आदि जो क्रिया होते हैं ये सब इंद्रियों के द्वारा ये भी सब कराने वाले सामर्थ्य देने वाले आप ही हैं हर अथर्वांग असी तवम तो यह प्राण अथर्व अंगिश अंगिरस अंगाना रस अंग अंगिस तो ये सारे अंग को पुष्ट करने वाले आप ही हो अंगिरस वही अथर्व शरीर को पुष्ट करने वाला भी आप ही हो ये सब प्राणों की स्तुति की जा रही है भाष्य में देवाना इंद्रादीनाम अशी भवसी तव हविशाम हविषा प्रापयित्रीतम देवानम देवानांद्रादीना असी भवसी अशी, अशी का अर्थ भवसी इंद्रादीनाम ष्ठी किस में आएगा इंदिरादीनाम तव बन्हीतमो निर्धारण क्या सूत्र है ये निर्धारणम तो देवताओं का बीच में जितने भी अन्य का पदार्थ लेकर के पहुंचाते हैं इंद्रादि ये सबके बीच में आप बन्हीतमो बन्नीतम अर्थात तो हविश्याम प्रापयित्रीतम ब्रम बन्हीं का ये मुख्य कार्य हभी प्राप्त तो करवाएगा दूसरों का प्रापैत्रीतम टिका में कहते हैं हविश्याम प्रापैत्री तम इति बन्हीं शब्दों बहनाद बन्हीर इति यहां बन्ही यौगिक यहाँ बन्ही अर्थात बहनाद बन्ही तो ये अग्नि सबसे अधिक वहन करता है इसलिए उसका स्वाभाविक नाम हो गया बन्ही जो पदार्थ मतलब जो शब्द जिसमें अधिक व्यवहार होगा फिर वो उसी के व्यक्ति के नाम के अनुसार जाना जाएगा जा, बन्ही शब्द अभी बन्नी शब्द यहाँ वास्तविक बन्नी शब्द केवल अग्नि को नहीं करा है जो सब वहन करते हैं दूसरों के लेकर पहुँचाते हैं वो उनमें से ये प्राण ही श्रेष्ठ है आगे भाष्य में पितृणाम नंदी मुखे श्राद्धे या पितृभ्यो दीयते शोधा अन्न सादान देव प्रदान अपेक्ष्य प्रथमा बोति कोई भी कर्म देव कर्म देव संबंधी कर्म करने से पहले ये नांदी मुख श्राद्ध हो होता है तो ये नांदी मुख श्राद्ध ये पितृ पितरों के लिए होता है ये हम लोग भी करते हैं हम लोग तो एक बार कर लिए जब सन्यास होता है वहाँ करते हैं ना श्राद्ध तो ये नांदी मुख तो श्राद्ध श्राद्धे नांदी मुखा पितरों के लिए जो श्राद्ध होता है उसमें पितृभ्य वो पितरों के लिए जो दिया जाता है सोधा अन्नम वह अन्न देवताओं को दिया जाने वाले अन्न के अपेक्षा पूर्वकालीन होता है इसलिए इसको प्रथमा कह दिया गया क्योंकि प्रथमे पितरों के लिए नांदी श्राद्ध होगा बाद में देवताओं के लिए कर्म होगा इसलिए पितरों के लिए जो शौधा दिया गया उसको प्रथमा कहा गया उसका भी प्रापक आप ही हो टीका में प्रथमा भगवती इति यज्ञादि दैवेटिका में आगे पृष्ठा में यज्ञादि दैवे कर्मणि प्रथम नांदी मुख श्राद्ध से अवश्य कर्तव्यता प्रथमा इत्यथ यज्ञादि दैव कर्मणि दैव इसमें कैसे भी ग्रह करेंगे यज्ञादि को कहेगा देव इदं ठीक है कर्मों को ले गए क्या सूत्र से क्या प्रत्यय हो जाएगा तसेम तो से, से अन्ने होगा देवाद याँ याँ याँ याँ याँ और आया। तो यहाँ अन्न नहीं हुआ अय प्रत्युआ तो देव संबंधी होने से दैव यज्ञादि दैव कर्मणि जो है यज्ञादि जो देव संबंधी कर्म होता है उसमें प्रथम नांदी मुख श्राद्ध से अवश्य कर्तव्यता दैव संबंधी करने से पहले नांदी मुख श्राद्ध पितरों के लिए करना होता है अवश्य कर्तव्यतात्वा सा प्रथमा सा शोधा पितरों के लिए नांदी मुख श्राद्ध में जो दिया जाता है हबीर उसको सोधा कहते हैं सा प्रथमा इतर्थ आगे कहा गया मंत्र में ऋषिणाम चरितम सत्यम ऋष गतो इति धातु ज्ञानार्थत्वात्थ तो जो गत्यर्थ धातु होंगे वो ज्ञानार्थक भी होंगे यहाँ ऋषभ गतो धातु है ज्ञानार्थक भी हो जाएगा ज्ञानार्थत्वात् ऋषि शब्द से ज्ञान जनक चक्षुरादि अर्थत्व इत्यर्थ है इसलिए ऋषि शब्द यहाँ ज्ञान का जनक जो चक्षुरादि इंद्रिय हो गए जनक आगे क्या होगा समास द्वितीय पंक्ति में टीका में कह देते हैं देखने ज्ञानजनक चक्षरादि आगे शब्द से ज्ञान जनक चक्षुराद्य अर्थ अर्थत्व तस्में जो शब्द हो गया ज्ञान जनक अर्थ कौन शब्द हो गया ऋषि शब्द ऋषि शब्द से ज्ञान जनक चक्षुराद्यर्थत्व षष्ठी हटा देंगे तो ऋषि भाई पोहा में इतना तामसिकता हो जाता है कोई इडली हो गया ठीक है बहुत ज्यादा खाली अलग बात है इसमें भी किस इतना तामसिकता ऋषि शब्द है ज्ञान जनक चक्षुराद्य चक्षुरादि अर्थ बौबरी भी कह सकते हैं चतुर्थी भी ले सकते हैं आगे भाष्य में पूर्व पृष्ठा में तर्थ तस्या, सुधाया अभी पितृभ्य त्वमेव अर्थ ये सुधा को लेकर के पितरों के पास पहुँचाने वाले आप हैं किंच और भी ऋषीण ऋषि का अर्थ चक्षुरादीना प्राणा गौण प्राण हो गए तो प्राणा अंगिरसा का अर्थ कहते हैं अंगिस भूता अंगिरसूता अच्छा एक नव टिप्पणी दे दें अकारलोप छंदस अंगि राम अंगि अंगि रसा अंगितास अंगि रसान स्थान में अंगीरस अंगि रसा हाँ यहाँ क्या भाष्य में दिया प्राणा नम अंगी राम तो अंगीरसा ष्ठी बहुवचनों में से प्रातिपदिक क्या हो जाएगा अंगिस किंतु वहाँ शब्द है अंगी रस अंगान रस इति तो ये शरीर हो जाएगा अंगी मतलब तो ये शरीर का जो रस है तो अंगी का रस अंग अंग अंगानी अश संति अंगी अंगी हो गया शरीर तो अंगी का रस तो होने से अंगी रस ऐसे वो प्रातिपदिक अदंत आएगा ना हलंत आएगा अदंत आएगा तो अदंत का अंगीरस शब्द का षष्ठिय तो होगा तो क्या रूप होना चाहिए अंगी रसा नाम, नाम होगा तो अंगी रसा नाम के स्थान पर अंगीरसा भाष्य में कह दिए तो इसके लिए बड़े महारे जो कहते हैं अकार लोपस छांदस कहाँ अकार लोप हो गया अंगी रस स का जो अकार लोप हो गया कहते हैं छांदस इतिहास है न आह अंगीरस भूता नाम अकार लोप अच्छा हाँ ठीक है भास्य तो अवकार छोड़ते और हम लोग संशोधन करने वाले पकार भी छोड़ दिए अच्छा अकार लोपो छा अच्छा इसको संशोधन करना याद रखेंगे क्या चीज पूर्व पृष्ठ में कहाँ है प्रतिजा यसे प्रथम पंक्ति में टीका में द्वितीय पंक्ति में प्रजा यसे ठीक तो है हाँ प्रजाय प्रजा यसे है ना प्रजा यते ठीक है वो प्रजा यसे आगे है ना तो मैं वो प्रजा यसे आगे के लिए प्रजा यसे ये तो जो प्रजाते थे उसको मंत्र में प्रजा वो ठीक है अच्छा देखिए आगे टिप्पणी में अंगी रस भूता टिप्पणी में अंगी अंगी अर्थात अवयवी देह तस् रसभूता रसभूता सारभूता तो भाष्य में जो प्राणाम प्राणानाम का अर्थ कहते अंगीरसा तो अंगीरसाम क्योंकि मंत्र में है अंगीरसाम प्रतीक ले लिए अंगी रसाम तो उसका अर्थ इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि अंगिरस भूतानम क्योंकि मंत्र में होना चाहिए था अंगी रसानम तो जो अकार लोप हुआ तो उसके लिए भाष्यकार स्पष्ट कर देते हैं यहाँ अकार लोप अर्थात से हो गया अकार लोप करके अंगी होकर तो अंगिरस अर्थात तो अंगिराह जो दूसरे ऋषि का नाम वो नहीं लेना है यहाँ अंगी, अंगी रस शब्द ही यहाँ है अंगिरस भूतानम अथर्वणम तेसा में वो प्राणों प्राणो प्राणों व अथर्वाते हैं तो प्राण ही अथर्व इसलिए मंत्र में कह दिया गया अथर्वाण अर्थात तो प्राणानी इति है चेष चरित चरित अर्थात चेष्ट ये प्राणों का जो चेष्टिता चेषित अर्थात जो चेष्टा उनका जो प्रवृत्ति होती है सत्यम सत्यम तो अर्थात अबितथम वितथ नहीं है तो विगता तथा यस्मा विगत तथा यस्माति बीतथम वितथम तथम तो अर्थात मिथ्या जिसमें तथात्व नहीं रह गया अभी तथा तो तद विपरीतम अर्थात तो सत्यम अवितथम इसका अर्थ देहध धारणादि उपकार लक्षणम तवे असि ये जो प्राणों का चेष्टा सब क्या हो रहा है कहते हैं देह धारणादि उपकार देह धारण करना यही प्राण का कार्य हो गया ये सब कहते हैं ये आप ही करते हैं तो यहाँ प्राण शब्द इंद्रिय अर्थात इंद्रिय सब जो देह का धारण करते हैं वो भी आप ही अर्थात आपका सामर्थ्य से ये हो रहा है ठीक है मैं? प्राण अभाव अंगानाम शोष दर्शनात्सा अंगी रसत्व इत्यर्थ ये अंगिका रस प्राण को कहा गया क्यों कहते हैं प्राण अभाव अंगान शोष दर्शनात् जब जीवनी शक्ति प्राण जब शरीर में ही न होता है कम हो जाता है धीरे धीरे अंग का शोष हो जाता है तेसाम तेसाम दर्शना तंगिस केशाणना क्योंकि प्राण का अभाव हो जाने से अंग का शोष हो जाता है प्राण रहने से अंग में रस रहता है इसलिए ये सब शरीर का रस प्राण ही हुए मुख्य मुख्यप्राण से श्रुत्या अभिही यद्यपि तथापि तथा चक्षुरादीना तदश्वाद अथर्वश शब्दार भाव मुख्य प्राण को अथर्व कहा गया अन्त्र श्रुति के द्वारा यह जो मंत्र भगवान भाष्यकार उदाहरण दे दिए प्राणों व अथर्वा वहाँ मुख्य प्राण को अथर्व शब्द से कहा गया श्रुत्या अभिहित यद्यपि तथापि यह किंतु अंगिरासा कह करके प्राणा अंगिरसा कह करके इंद्रियों को कह दिया ऋषिण अंगिरसा तोमसी कह दिया ऋषिणाम कह करके इंद्रिय को ले लिया तो यहाँ अथर्वशब्द इंद्रियों के लिए कैसे व्यवहार हो जाएंगे अथर्व शब्द तो मुख्य प्राण में ही है गौण प्राण में व्यवहार नहीं होना चाहिए इस शंका का समाधान देते हैं मुख्य प्राण से अथर्वत्व श्रुत्या यद्यपि अभिहितम जो उदाहरण दिए तथापि चक्षुरादीना तदंशत्वात् चक्षु भी चक्षुरादि इंद्रिय भी उसका अंश है तद अंश अंश कश्य अंश प्राण अंश होने से अथर्व तुम अथर्व शब्द का अर्थ ये इंद्रियों में भी व्यवहार हो जाएगा इसलिए जो मंत्र में दिया ऋषि ऋषिणाम अंगिरासाम अथर्व अथर्वागिरसा अशी त तो अथर्व शब्द यहाँ इंद्रियों के लिए भी व्यवहार हो गया यद्यपि मुख्यतः मुख्य प्राण में व्यवहार होता है आगे और स्तुति करते हैं भाष्य में किंच और भी स्तुति करते हैं इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रोसी परिरक्षिता तोम अंतरिक्ष चरसी सूर्यस्तम ज्योतिषापति इंद्रस्तम प्राण तेजसा रुद्रो असी परिरक्षिता तो इसमें संबोधन पद कौन हो पाएगा प्राण तो संबोधन हो गया तो हे प्राण प्राणों को संबोधन करते हैं उनकी स्तुति हो रही है तोम इंद्र आप ही इंद्र है यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर क्योंकि पहले एक बार आ गया था शायद पंचम मंत्र में तो हम मघवन कहकर के तो मघवन शब्द एक बार व्यवहार हो गया स्तुति के लिए वो तो अमरावती सम्राट के लिए अर्थात वो तो इंद्र के लिए व्यवहार हो गया पुनः वही इंद्र का दोबारा स्तुति करने का आवश्यक नहीं है मतलब उस नाम से दोबारा स्तुति करने का आवश्यक नहीं है इसलिए यहाँ इंद्र शब्द परमेश्वर को लिया जाएगा क्योंकि पहले मघवन शब्द जो अमरावती वाला को कह दिया था इंद्र को इसलिए तुम है प्राण तुम इंद्र आप ही परमेश्वर पर तेजसा रुद्रो असि आप में तेज है सामर्थ्य है क्या सामर्थ्य है? कहते हैं संहार सामर्थ्य भी आप में है इंद्र परमेश्वर अर्थात वो भी आप है परमेश्वर के निश्चय सभी सामर्थ्य आप में है आगे तेजसा रुद्रो असि तेज सामर्थ्य रुद्र का सामर्थ्य हो संहार सामर्थ्य तो संहार सामर्थ्य भी आपका है और परिरक्षिता पालन करने वाला रक्षा करने वाला रुद्र हो गए संहार करने वाला पालन करने वाले कौन होंगे विष्णु इसलिए परिरक्षिता स्थिति काल में रक्षा करने वाले स्थिति की वो भी आप ही है विष्णु रूपेण और तुम सूर्य अंतरिक्ष चरसी आप ही सूर्य अंतरिक्ष में अर्थात चलते रहते हैं अजस्त्र अर्थात कभी उनका गति स्थगित तो हो जाएगा ऐसा नहीं है चलते ही रहते हैं तुम तो ज्योतिषाम पति ही आप सारे ज्योतियों का पति हो सूर्य एक ज्योति हो गए और आप ज्योतियों का भी पति है अर्थात तो जितने सारे ज्योति है वो ज्योतियों का ज्योति ज्योतिरूप अर्थात तो उनको प्रकाश प्रदान करने वाले भी आप हैं टीका में इह इंद्रशबन पर उच्यते मघवानि अनैन तु इंद्र उक्त भेद आह इन मंत्रे इंद्र परमेश्वर उच्य है यहाँ प्राण को परमेश्वर से परमेश्वर शे का शात्पर्य कहा जाता है क्यों क्यों अमरावती इंद्र को नहीं कहा जाएगा कहते क्या मघवान्देन तु इंद्र उक्त ये पंच मंत्र में आजाता तो एक बार उसका नाम से भगवान नाम से अगर प्राण की स्तुति हो गई थी तो दोबारा फिर इंद्र शब्द से उसी व्यक्ति को लक्षित करके प्राण की स्तुति करना ये पुनरुक्ति दोष हो जाएगी इसलिए कहते हैं यहाँ इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर इंद्र परमेश्वर इति भाष्य में इंद्र परमेश्वर स्वम है प्राण आप हो आगे मंत्र में है तेजसा रुद्रोसी भाष्य में कहते हैं तेजसा तेजसा अर्थात बिरियण बिर टीका में कहते हैं बिरियण संघार संहार सामर्थ्य ना इत्यर्थ भगवान रुद्र में वही सामर्थ्य है संहार करने का सामर्थ्य बीरियण रुद्रो असी संहरण जगत जगत का संहार करते हुए जगत का संहार करते हैं कहते हैं जैसे सुश्रुति आवश्यक है बिना सुश्रुति में नहीं चलेगा तो इसी प्रकार के अर्थात रुद्र ये जगत का संहार करके आवश्यक कार्य करते हैं सभी को विश्राम आवश्यक है स्थितौ च भाष्य में आ गया स्थितौ च रक्षिता पालयिता परिरक्षिता त्वमेव जगत सौम्यन रूपेण स्थिति अवस्था में भी आप ही परिरक्षिता मंत्र में कहा परिरक्षिता परिता रक्षिता परित का का अर्थ हो गया सामंतात पूर्ण मतलब संपूर्ण रूपेण सम्यक रक्षिता आप है रक्षिता पालयिता अन्य कोई रक्षा करने वाला होगा वह सम्यक रक्षा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ज्ञान सीमित तो है जिसका ज्ञान असीमित तो होगा वो दूसरों का रक्षा ठीक नहीं कर पाएगा क्योंकि वो तो अपने बुद्धि के अनुसार कार्य करेगा हमको मिठाई अच्छा लगता है तो और दो आप लीजिए तो उसका रक्षा नहीं कर रहा है वो तो बेचारा डायबिटिक वाला है तो इस प्रकार की सीमित तो ज्ञान वाला कभी दूसरों का रक्षा ठीक नहीं कर पाएगा तो अर्थात इसलिए मतलब शास्त्री भी कहता है कि तद विज्ञाना सगुरुम अभिगछे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम पूर्ण ज्ञान जहाँ होना है वही रक्षा ठीक से कर पाएंगे परिरक्षिता आप ही परित रक्षा कर सकते हैं सम्यक पालन कर सकते हैं किसका जगत है? ये जगत का और जगत का पालन करेंगे पूर्व में आ गया रुद्र रूपेण कहते हैं अभी रुद्र रूपेण पालन नहीं होगा सौम्यन रूपेण सौम्य रूपों से ही पालन हो सकता है सौम्य न टीका में सौम्य ने विषु आदिण इत भगवान्ष्णु सौम्य रूप इसलिए दिखाया जाता है उनका आगे भाष्य में तुम अंतरिक्षे अजस्रम चरसी अंतरिक्ष में आप अजस्रम अजस्रम अर्थ गतिस्थग बिना बंद नहीं होकर के चरषि उदयास्तमयाभ्या सूर्यस्तम है सर्वेशा ज्योतिषा पति उदय अस्त ये दोनों उनका दो अवधि हो जाते हैं ये दोनों के द्वारा तुम सर्वेशम ज्योतिषाम पति आप अजस्रम चरसी अर्थात आपका गति स्थगित नहीं होता है किंतु उदय अस्त ये भी दिखता है ये दिखता है कहते हैं ये दर्शकों का दृष्टि से उदय अस्त सूर्य में कुछ नहीं है तो इसलिए छांदोग्य में भी संवर्ग विद्या में कहा गया कि अनस्तमित देवता अर्थात यह जो प्राण होता है यह अनस्तमित अर्थात इसका कभी अस्त नहीं हो जाता है तो वही प्राण सूर्य रूपेण अर्थात वास्तव इसमें कोई दिन रात नहीं है अस्त उदय इत्यादि नहीं है तो जितना जितना यह सात्विकता बढ़ता है उतना उतना यह अनस्तमित होता है धीरे धीरे ऊपर उठते हैं यह मंत्र पूरा हुआ आगे यदा प्राणते कामाय यदावर्षस्य थेमाणते प्रजा आनंद काम अन्न भविष्य इं प्रजा यदावर्षसी इम प्रजाणते अन्नं कामाय भविष्यति इति यदा जब आप प्राण। अभिवर्षसी प्राण जब वर्षा करता है प्राण अर्थात परजन्य रूप हो करके सब कुछ वही प्राण का ही रूप है यदा तम परजन्य भूत्वा अभिवर्षसी जब वृष्टि होकर के वर्षा करते हो अथ अथ का अर्थ तदा तब इमा प्रजा प्राणते ये सब प्रजा प्राणते अर्थात अन्न अधिक मिलेगा तो उनका प्राण शक्ति अच्छा रहेगा प्राण का अर्थात वास्तविक प्राणत्य ये अन, अन प्राण ने धातु हो गया अन और आत्मनिपद धातु तो नहीं है ये परसनिपद धातु तो है तो, इसलिए प्राणत्य दे दिया गया तो कहते ये प्राणंती उसका अर्थ हो जाएगा वास्तविक क्योंकि कर्ता कौन है प्राणत्य का यहाँ प्रजा, प्रजा है प्रजा बहुवचन है इसलिए अर्थ वास्तविक होना है कि अथ इमाहा प्रजा प्राणंती तभी तो प्राणंती के स्थान पर प्राणते ले लेंगे इतना दूर कर लेंगे तो कहते हैं टिप्पणीकार कहते हैं ये असह्य हो गया तो अर्थात परश्मी पद धातु को आत्मनिपद कर लेना और बहुवचन के जगह में एक बचन प्रयोग कर लेना इतना व्यत्यय करना असह्य हुआ इसलिए इसका व्याख्यान कर देंगे इमा हे प्राण ते इमा प्रजा इस प्रकार की व्याख्यान कर लेंगे ये भाष्यकार कहेंगे तो प्राण और ते इसको अलग कर लेंगे क्योंकि संहिता पाठ में तो साथ में लिखा गया और जो पदच्छेद करके बाद में जो किताब में छपा ये हो सकता है कि अभी मिला करके लिख दिए तो हे प्राण करके संबोधन कर लेंगे ते इमाह प्रजा ते तब आपका ये सब प्रजा आनंद रूपा स्तिष्ठती ये सब प्रसन्न हो जाते हैं जब आप परजन्य बन करके वृष्टि करते हैं तब ये सब प्रजा प्रसन्न हो जाते हैं क्यों अन्नम कामाय भविष्य अन्न अभी बहुत होगा हमारे जितने आवश्यकता है ये पूरा हो जाएगा इसलिए जब वृष्टि अच्छा होते हैं तो किसान कितना प्रसन्न होते हैं तब तो बहुत अच्छा वृष्टि होगी तो किसान जो ऊपर में डाले रहते हैं ना खेती करने का समय आप लोग देखे नहीं होंगे छतरी से खेती नहीं हो पाएगी पुराने समय अन्य पदार्थ से बनता था जो ताड़ का पत्ता होता है वो सब से तब तो, तो पॉलीथीन इत्यादि भी नहीं था सब पचास साल पहले तब तो वो सब निकाल देंगे वृष्टि अगर अच्छा हुआ खेती में काम कर रहे थे थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा था अगर अच्छा वृष्टि होगी फिर उसको निकाल देंगे इतना मन हो जाता है तो ये बात ये सब मंत्र में कहा जाता है जा भाष्य में किंच किंचर में यदा पर्जन्यो भूत अभिवर्षसि तम अथ तदा अन्नम प्राप्य अप्य इजाणते प्राणचेष्टा कुर जब आप पर्जन्य बनकर के वृषि करते हैं तब यह सजा प्रसन्न हो जाते हैं क्यों कहते हैं कि अन्नम प्राप्त अच्छा अन्नम प्राप्य अन्न प्राप्त करके यह प्रजा में प्राणन शक्ति अधिक आ जाता है प्राणते प्राणतः प्राणचेषा कुरंती टीका में न भाष्य अथवा यह एक प्रकार की व्याख्यान हो गया प्राणते को एक पद ले करके एक वचन आत्मने पद ले करके किंतु अथवा तीन नंबर टिप्पणी बड़े महाराज कहते हैं प्राणती अस स्थाने प्राणते इति ईया व्यत्यय दुस्साह अप इतना कैसे व्यत्यय कर लेंगे एक तो परस्पद के स्थान पर आत्मनिपद कर लिये बहुवचन के स्थान पर एक वचन कर इति इयान व्यत्यय इतने ज्यादा व्यत्यय व्यतर आदत्ते आदते व्याख्याति। अन्य उपाय से भगवान भाष्यकार व्याख्यान दिखाते हैं अथवा प्राण है प्राण संबोधन ते ते को अलग कर लिए ते का आपका इमा प्रजा है स्वात्म भूता आपका ही स्वरूप है आप ही तो प्रजा रूप में विद्यमान है तोद अन्न संबधिता आपके द्वारा जो अन्न ये सब दिया जाएगा अर्थात आप भी तो रही है अन्न है आप भी त्वद अन्न तेना सम्बर्धिता उससे वृद्धि को प्राप्त करते हैं तौद अभिवर्षण दर्शन मत्रेण च आनंद रूपा सुख प्राप्त इव सं, सती अभिवर्षण दर्शन मत्रेण आपका वृष्टि हुआ ये देख करके ही दर्शन मत्रेण आनंद रूपा फिर प्रसन्न हो जाते हैं अर्थात सुखम प्राप्त इव जैसे सुख मिला ये प्रजा है विशेष्य प्रजा कहने से प्रजा स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए प्रातिपति हो जाएगा सती उसको उसका जस का रूप क्या हो जाएगा सत्यह इसलिए दे दे सत्यस्तिष्ठती अर्थात प्रजा सत्य सुखम प्राप्त सत्यस्तिष्ठती क्यों प्रसन्न हो जाते हैं कामाय इच्छा तो अन्न भविष्य इति एवं अभिप्राय अभी बहुत अन्न प्राप्त होगा इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं इच्छा तो जितना चाहिए उतना अन्न भी प्राप्त हो जाएगा आज यहाँ तक सन्नो मित्रा ओण नो मित्र वरुण शो बहतरे शनो सन्नो शो विष्णुक्रम नमो ब्रमणे नमस्ते वाय प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मा मे प्रत्यक्ष प्रत्यक्षम ब्रह्मावादिशवादिश्यमश तद विश्रांति